तर्क संग्रह के द्रव्य लक्षण नामक अवांतर प्रकरण का विचार कल संपन्न हुआ द्रव्य के बाद द्वितीय पदार्थ आता है गुण गुण नामक द्वितीय पदार्थ का लक्षण ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है जो गुण नामक पदार्थ है उसके अवान्तर 24 भेद हैं जैसे द्रव्य के नौ भेद थे ना तो नौ द्रव्य में से हरेक द्रव्य का लक्षण और उनके जो भेद हैं एक एक द्रव्य के भी नित्य आदि वो सब बताए गए अब जो गुण नामक पदार्थ के 24 भेद हैं उसमें से पहला गुण है रूप रूप का लक्षण करते हैं चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणोप तच्चुक्लनीलपीतरतचिभेदा सप्तविधिवीजलतेजो वृत्ति तत्र अभाव पृथिव्या सप्त जले भास्वर तेजसी, तेजसी। तो, मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम् इसमें तीन पद हैं कुल चक्षुर चक्षमात्र ग्राह्य एक है दूसरा गुण और तीसरा रूपम तो रूप ये जो तृतीय पद है ये लक्ष्य को बताने वाला है और लक्षण को बताने वाले दो पद हैं चक्षुर चक्षमात्र ग्राह्य और गुण तो जो लक्षण को बताने वाले दोनों पद हैं उनके साथ तो जोड़ दो तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम और गुणत्वम ऐसा इसमें गुण का विशेषण है चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम ये गुण का लक्षण विशेषण है चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वों को कहा जाएगा विशेषण गुणत्व का गुणत्व को कहा जाएगा विशेष्य। विशिष्ट में दो अंश होते हैं अंश को दल भी कहा जाता है दो अंश यानी विशेषण अंश और विशेष्य अंश विशेषण अंश को विशेषण दल भी कहते हैं और विशेष्य अंश को कहा जाएगा विशेष्य दल दल ल हाँ, दल द दल।, दल होते हैं राजनीतिक दल ऐसे दल तो विशेषण दल विशेष और विशेष्य दल दल यानी अंश तो विशेषण बनेगा एक विशेषण दल है चक्षुर चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व और विशेष्य दल है गुणत्वम और लक्ष्य है रूप तो जब इधर तो जोड़ देंगे तो रूपस्य लक्षणम रूप में सृष्टि कर देना और लक्षणम पद का अध्ययन कर देना तो रूपस्य लक्षणम तो विशिष्ट धर्म हो जाएगा लक्षण इसे एक पद के एक पद में बोलना होगा दो पदों को तो ऐसा बोलना होगा चक्षमात्र ग्राह्यत्व तो विशिष्ट रूपत्वम चक्षुस चक्षुर्मात्रग्राह्य विशिष्ट चक्षुर्मात्रग्राह्य तो विशिष्ट चक्षुर गुणत्व चक्षुष ये रूप का लक्षण है ये रूप का लक्षण माना जाएगा हाँ चक्षुर्मात्र ग्राह्य तो विशिष्ट गुणत्व रूपस्य से इसका हिंदी अर्थ होगा चक्षमात्र ग्राह्यत्व तो विशिष्ट गुणत्व को रूप का लक्षण कहा जाता है ये रूप का लक्षण है तो गुणत्व एक धर्म है खाली गुणत्व इतना ही लक्षण करेंगे यदि गुणत्व रूपस्य लक्षणम् तो ये लक्षण तो गुण में रहता हुआ रूप में रहता हुआ बाकी जो तेईस गुण हैं रस स्पर्श गंधादि उनमें भी रहेगा कि नहीं रहेगा गुणत्व ये विशेष्य दल जो है अंश मात्र को रूप का लक्षण कोटी में रखेंगे लक्षण बनाएंगे तो गुणत्व यह धर्म लक्ष्य रूप में रहता हुआ अलक्ष्य जो रसादी हैं उनमें भी चला जाएगा अतिव्याप्ति हो जाएगी इस अतिव्याप्ति का अतिव्याप्ति दोष से दूषित गुणत्व धर्म को रूप का लक्षण नहीं कहा जाएगा इसलिए इस अतिव्याप्ति दोष का निराकरण करने के लिए कहा गया कि ब्रह्म ये जो है आपका विशेषण आंसर ग्राह्यत्वम चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम ये विशेषण अंश है इस विशेषण अंश से ये निकलता है कि केवल गुणत्व को नहीं कहा जाएगा रूप का लक्षण अपितु मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व ये रूप का लक्षण है खाली गुणत्व नहीं विशिष्ट गुणत्व होना चाहिए ये चक्षुरमात्र ग्राह्यत्व तो विशेषण से विशिष्ट जो गुणत्व वह रूप का लक्षण है यह गुणत्व मात्र 24 गुणों में रहने पर भी चक्षमात्र ग्राह्यत्व तो विशिष्ट गुणत्व एक केवल रूप में ही रहेगा बाकी 23 में नहीं रहेगा पहले बताया था ना कि अभाव विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है और तीन प्रकार कौन से कौन से में रहे और है। हाँ और का रहे और का और तो से हाँ अभाव हाँ तो उनको एक पारिभाषिक शब्द है कौन से शब्द से कहा जाएगा विशेषण नहीं है विशेष है तो विशिष्ट का अभाव ही है वो विशिष्ट का अभाव माना जाएगा विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव विशेषण न हो और विशेष मात्र रहें तो विशेषण का अभाव होने से विशिष्ट का भी अभाव माना गया विशिष्ट का अस्तित्व दिखाने के लिए विशेषण और विशेष्य दोनों का रहना आवश्यक है उसमें से एक नहीं रहता है यदि विशेषण नहीं रहता और विशेष्य मात्र रहता है तो विशेषण का अभाव हुआ तो विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव हुआ गुणत्व रहने पर भी तो रसादी में बाकी जो तेईस गुण है रसादी उनमें गुणत्व तो रहता है यानी विशेष्य रहता है और चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व तो ये विशेषण नहीं रहता रूप को छोड़कर के बाकी जो तेईस गुण हैं उनमें से कोई भी गुण चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है रूप ही चक्षुर मात्र ग्राह्य है ग्राह्य का अर्थ है गृहित होने वाला जिसका ज्ञान होता है चक्षु मात्र से जिसका ज्ञान हो उसे चक्षुर मात्र ग्राह्य कहा जाता है केवल चक्षु से ही जिसका ज्ञान हो वो है चक्षुर मात्र ग्राह्य तो केवल हाँ अन्य जो तेईस गुण है यानी घट का तो होता है ग्रहण लेकिन ये जो है तेईस गुण इन तेईस गुणों में से किसी का ग्रहण नहीं होता चक्षु इंद्रिय मात्र से इसलिए बाकी में रहेगा गुणत्व और नहीं रहेगा मात्र ग्राह्यत्व विशेषण नहीं रहा विशेषण का अभाव रहा और गुणत्व रूप विशेष रहा तो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव ये हुआ ना। तो अलक्ष्य जो रस, रसादी हैं बाकी तेईस गुण उनमें गुणत्व तो, तो जा रहा था और विशेषण अंश को जोड़ दिया तो फिर विशिष्ट गुणत्व का अभाव ही रहा वहां इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी अतिव्याप्ति नामक दोष से रहित लक्षण हो जाएगा फिर मात्र यही इतना विशेषण कोई ही रखते विशेष्य को हटा देते चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम इतना ही लक्षण करेंगे यदि गुणत्व को हटा देता है, तो भी अतिव्याप्ति दोष होता है उस समय अतिव्याप्ति किसमें होगी तेईस गुणों में तो नहीं होगी द्रव्य में नहीं होगी एक सामान्य नाम का पदार्थ है ना जिसको जाति कहा जाता है सामान्यम द्विधम परम अपरम चेति सामान्यम द्विधम ये कहा था ना तो सामान्य कहते हैं जाति को और वो सामान्य नाम का पदार्थ रहता है द्रव्य गुण कर्म इन तीन में समु संबंध से कर्म द्रव्य गुण कर्म इन में रहेगा सामान्य और इस सामान्य में हो जाएगा सामान्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व को यदि रूप का लक्षण बनाएंगे गुणत्व को नहीं रखेंगे विशेषण अंश मात्र लक्षण रहोगा यदि तो तार्किकों के यहाँ एक नियम है क्या नियम है कि येन इंद्रिए यो गुणों गृह्य जाति तद, तद तेन नियम है कि जो गुण जिस इंद्रिय से गृहित होता है उस गुण में रहने वाली जाति और उस गुण का अभाव भी उसी इंद्रिय से गृहित होगा ये नियम है ये गुण के लिए नियम है कि जिस इंद्रिय से जो गुण गृहित हो रहा है, यानी जाना जा रहा है 24 गुणों में से जो गुण जिस इंद्रियों से जाना जाएगा तो उस गुण में रहने वाली जो जाति जातियां ने सामान्य वह भी उसी इंद्रिय से जाना जाएगी जाएगा वो सामान्य भी उसी इंद्रिय का विषय बनेगा जो गुण जिस इंद्रिय का विषय है उस गुण में रहने वाला सामान्य भी उसी इंद्रिय का विषय बनेगा यह नियम है तो इस नियम के अनुसार रूप यह गुण है और चक्षु इंद्रिय से जाना जाता है तो चक्षु इंद्रिय से जाना जा रहा है तो रूप में रहने वाली जो रूपत्व तो जाति है रूपत्व तो सामान्य है वह भी चक्षु इंद्रिय से ही गृहित होगी रूपत्व तो जाति इस नियम के अनुसार कि जो जिस इंद्रिय से जिस गुण का ज्ञान होता है उस गुण में रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से जानी जाएगी हाँ उसी इंद्रिय का विषय बनेगी तो इस नियम के अनुसार चक्षुर मात्र से रूपात्मक गुण गृहित होता है जाना जाता है तो रूप में रहने वाली जो रूपत्व तो जाती है वह भी चक्षुर मात्र ग्राह्य होगी तो उसमें भी चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व तो ये धर्म रहेगा जो जो चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य होगा चक्षुर मात्र ग्राह्य होगा उसमें उसमें चक्षुर मात्र ग्राहित तो धर्म रहेगा ना तो रूप भी रूप हो गया चक्षुर मात्र ग्राह्य उसमें चक्षुर मात्र ग्राहित तो रहेगा तो रूप तो लक्ष्य है उसमें लक्षण रह रहा है चक्षुर मात्र ग्राहित तो रूपत तो जाति ये सामान्य है वो सामान्य नाम का एक पदार्थ है ना चार सात पदार्थों में से चौथा वो एक जाति रूप पदार्थ है हाँ मनुष्यत्व घटत्व और पटत्व पृथ्वीत्व द्रव्यत्व गुणत्व ये सब जातियां हैं अनुमान से, से नहीं वो प्रत्यक्ष होती है इंद्रिय ग्राही को तो प्रत्यक्ष कहा जाता है ना जैसे आप मनुष्य हैं तो आप में क्या विशेषता देख करके आपको मनुष्य कहा जा रहा है तो मनुष्य की जो आकृति जाती है वही जाति है वही जाति है आकृति का ही नाम जाति है आकृति को ही जाति कहते हैं ये पर्यावाचक है सामान्य का ही नाम जाति है सामान्य आकृति जाति नहीं तो नहीं सामान्य का अर्थ आकाश के तरह व्यापक ये नहीं लेना सामान्य नाम का एक पदार्थ है वो अनेक व्यक्ति में रहने वाला गुण यानी एक धर्म गुण क्या धर्म जो नित्य हो और अनेक व्यक्ति में समवाय सम्बन्ध से रहता हो उसे सामान्य कहते हैं नित्यत्वे सति, अनेक समवेतत्वम सामान्यत्वम सामान्यत्व क्या जाति का एक लक्षण है जातित्वम जाति का लक्षण है जो नित्य हो और अनेक आश्रयों में सम्वाय संबंध से रहता हो उसे जाति कहा जाएगा है? जो नित्य है और अनेक आश्रयों में समवाय संबंध से रहता हो उदाहरण तो उदाहरण है जैसे मनुष्यत्व धर्म ये नित्य है इनके यहां मनुष्यत्व धर्म नित्य है और ये जो व्यक्ति है मनुष्य व्यक्ति वे व्यक्ति अनेक हैं शरीरों को कहा जाएगा व्यक्ति मनुष्य शरीरों को ये शरीर कितने हैं अनेक हैं और उन अनेक शरीरों में रहने वाली मनुष्यत्व जाति जो मनुष्यत्व धर्म है यही मनुष्यत्व जाति है वह एक है और नित्य है का मतलब इसका ध्वंस नहीं होता वह हमेशा रहती है नित्य है, ध्वंस से भिन्न है और ध्वंस का अप्रतियोगी है और एक ही मनुष्यत्व धर्म है वो अतीत में जितने बीत गए मनुष्य शरीर नष्ट हो गए हमारे पूर्वज उनमें भी मनुष्यत्व जो रहता था वही मनुष्यत्व धर्म आज हम में है हम चले जाएंगे आने वाले लोगों में मनुष्यत्व वही रहेगा तो एक है और अनेक व्यक्तियों में समु संबंध से रह रहा है व्यक्ति कहने से वो शरीरों को लेना तो व्यक्ति है जाति के अभिव्यक्ति का स्थान जहाँ पर जाति प्रत्यक्ष होती है है जाति नित्य लेकिन उसका उसकी अभिव्यक्ति होगी व्यक्ति में ऐसे गो गोत् जाति हैं गोत धर्म वो रहेगा गोपिंड में वो गोपिंड अनेक हैं उन सब गोपिंडों में एक गोत धर्म रहता है और वो नित्य हैं और समुवाय सम्बन्ध से सारे गोपिंडों में रहता है उसे कहा जाएगा गोत्व जाति तो, गोत तो सामान्य वो नित्य है एक हैं और सब में समु संबंध से रह रहा है सब में का मतलब सभी गोपिंडों में ऐसे गुणत्व धर्म है हाँ हाँ गोपिंड में अभिव्यक्ति होती है उसकी यानी सारे व्यक्ति में रहने वाला जो साधारण धर्म वो सामान्य कहलाता है एक ऐसा धर्म जो सब में रह रहा है सब में रह रहा का व्यापक तो मनुष्य में भी रहना चाहिए तब व्यापक कहा जाएगा गोपिंड मात्र में रहेगा जितने गो पिंड हैं सब में रहेगा उतने में रहने मात्र से व्यापक नहीं कहा जाएगा ना व्यापक तो होगा सारे मनुष्य में भी रहे हाँ वो सामान्य का मतलब सादृश्य समान धर्म समान का धर्म सामान्य कहलाता है सादृश्य जैसा है वो गोत्व गोपिंडों का सादृश्य है गोत्व वो सादृश्य से थोड़ा अलग भी है एक सभी व्यक्ति में रहने वाला एक उस व्यक्ति व्यक्तिमा सजातीय व्यक्ति में रहने वाला जो एक धर्म वो सामान्य कहलाएगा वो सामान्य है हो जाती है तो रूप एक गुण है और उसके अवांतर सात भेद है रूप के सप्तविध बताया जाता है ना रूप को और उन सातों प्रकार के रूपों में रूपत्व तो जाती रहती है इसलिए रूपत्व तो ये एक है नित्य हैं और सभी सातों प्रकार के रूपों में रहता है इसलिए मनुष्यत्व धर्म के तरह गोत्व धर्म के तरह ये रूपत्व धर्म भी जाति का लक्षण उसमें घटने के कारण जाति हुआ यानि सामान्य नाम का पदार्थ हुआ उसे रूपत्व जाति कहा जाएगा ये जो तो जाति है ये रूप गुण में रहने वाली है समुदाय संबंध से और वो रूप गुण चक्षु से ग्राह्य है चक्षुर मात्र ग्राह्य है तो इस नियम के अनुसार कि जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य है उस गुण में रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से ग्राह्य होगी इस नियम के अनुसार रूप गुण चक्षुर मात्र ग्राह्य है तो रूप गुण में रहने वाली रूपत्व तो जाति भी चक्षुर मात्र ग्राह्य होगी उस धर्म का ही नाम जाति है धर्म को ही जाति कहते हैं और धर्म शब्द का अर्थ यह नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म यानी एक ओजो गुण वस्तु का वस्तु में आश्रित पदार्थ वो धर्म है उस वस्तु का उसे ही जाति कहा जा रहा है सभी धर्मों को जाति नहीं कहा जाता जिस धर्म में ये लक्षण घटेगा वस्तु के उसे जाति कहेंगे तो रूप रूपत्व में रूप गुण में रहने वाला जो रूपत्व धर्म उसमें जाति का जो लक्षण है एकत्व सती नित्य सती अनेक समेतत्व जो एक हो नित्य हो और अनेक में समवाय संबंध से रहता हो वह धर्म जाति कहलाता है ये जाति का लक्षण है ये लक्षण रूपत्व धर्म में घट रहा है इसलिए रूपत्व को कहा जाएगा जाति रूपगुण में रहने वाली जाति और रूपगुण चक्षुर मात्र ग्राह्य है तो रूपत्व जाति भी इस नियम के अनुसार ग्राह्य होगी चक्षुर मात्र कौन रूपत्व जाति भी तो रूपत्व जाति का तो लक्षण नहीं किया जा रहा है रूप का लक्षण किया जा रहा है रूप नाम का जो गुण है ना उसका लक्षण किया जा रहा है न कि रूपत्व तो जाति का रूपत्व तो जाति तो सामान्य नाम का पदार्थ है और रूप तो गुण नाम का पदार्थ है सात गुणों में क्या नाम सात पदार्थों में रूप का अंतर्भाव होगा गुण में उसे गुण कहा जाएगा और रूपत्व तो का अंतर्भाव होगा सामान्य में रूप और रूपत्व तो एक नहीं है रूप जातिमान है और रूपत्व तो जाति है तो रूपत्व जाति तो, तो सामान्य नाम का पदार्थ है और रूप गुण है तो यहां लक्षण तो किया जा रहा है रूप नामक गुण का और वो रूप में रहता हुआ यदि अलक्ष रूपत्व तो जाति में भी जाएगा तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा ना तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम इतना ही लक्षण करेंगे तो ये लक्षण रूप में रहता हुआ रूपत्व तो जाति में भी रह रहा है इसलिए अतिव्याप्ति नामक दोष से दूषित हो रहा है इस अतिव्याप्ति दोष को हटाने के लिए विशेष अंश को देना जरूरी है वो विशेष अंश है विशेष दल है गुणत्व तो यहां पर रूपत्व तो जाति में क्या है विशेषण अंश तो है विशेष अंश गुणत्व तो नहीं है रूपत्व तो में गुणत्व तो नहीं रहेगा सामान्यत्व तो रहेगा वो सामान्य नाम का पदार्थ है ना तो सामान्य नाम के पदार्थ में गुणत्व तो थोड़ी रहेगा गुणत्व तो, तो रहेगा 24 गुण में ही और ये रूपत्व 24 तो गुणों में से कोई गुण नहीं है रूप तो गुण है रूपत्व तो गुण नहीं है इसलिए उसमें गुणत्व तो नहीं रहेगा का मतलब विशेष्य का अभाव हुआ और विशेषण का भाव हुआ चक्षमात्र ग्राह्यत्व का भाव है और गुणत्व का अभाव है किसमें रूपत्व में, में। इसलिए विशेषण के रहने पर भी यदि विशेष्य नहीं है तो इस विश... तब भी विशिष्ट का भाव है लक्षण तो क्या है चक्षमात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व ये चक्षमात्र ग्राह्यत्व रूपत्व में रहने पर भी गुणत्व न होने से माना जाएगा रूप चक्षुर चक्षमात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व का अभाव ही रूपत्व में है वो अभाव हो जाएगा विशेष्याव प्रयुक्त विशिष्टा भाव उसे कहेंगे विशेष्याव प्रयुक्त विशिष्टा भाव गुणत्व नहीं है और चक्षमात्र ग्राहित रूप विशेष हैं विशेषण है विशेष्य नहीं है तो विशेष्याव प्रयुक्त विशिष्टा भाव हुआ तो, तो लक्षण नहीं रहेगा अतिव्याप्ति नहीं होगी विशेष्याव प्रयुक्त तो विशिष्टा भाव तो लक्षण न रहने से अतिव्याप्ति नहीं होगी अलक्ष्य रूपत्व में लक्षण के न रहने से इसलिए गुणत्व तो देना जरूरी है और जहा गुणत्व तो भी नहीं चक्षुर मात्र ग्राहित्व तो भी नहीं ऐसा हाँ उभय का अभाव वो कहाँ है उभय का अभाव माना जाएगा चक्षमात्र ग्राह्यत्व का भी और गुणत्व का भी शब्दत्व जाति में शब्दत्व जाति है वह शब्द में रहेगी शब्द एक गुण है वो स्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य है इसलिए शब्दत्व जाति स्रोत इंद्रिय ग्राह्य होगी चक्षुरग्राह्य नहीं होगी तो उस शब्दत्व जाति में चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व विशेषण भी नहीं रहेगा और जो विशिष्ट है विशिष्ट क्या है विशेष्य क्या है गुणत्व वो भी शब्दत्व में नहीं रहेगा तो शब्दत्व जाति में गुणत्व का भी अभाव है विशेष्य का और चक्षमात्र ग्राह्यत्व रूप विशेषण का भी अभाव है तो विशेषण और विशेष्य दोनों का भी अभाव ही है किस में शब्दत्व तो जाति में आकाश में आकाश चक्षुर ग्राह्य नहीं है तो उसमें चक्षुर मात्र तो भी नहीं रहेगा और गुण नहीं है द्रव्य है तो गुणत्व तो भी नहीं रहेगा तो ये शब्दत्व तो जाति हैं आकाश हैं काल हैं दिशा है इनमें चक्षमात्र ग्राह्यत्व का भी अभाव है और आपके इसका भी अभाव है गुणत्व का भी तो चक्षुर चक्षमात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व रूप विशेषण का अभाव ही होगा वो माना जाएगा उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव हुआ तो ये एक दो जगह अभावों को बताने पर विशिष्टा भाव को इस प्रकार फिर स्वयं विशिष्टाभाव का कैसा किसका कहाँ कैसे होता है ये घटाते रहना चाहिए जैसे गणित सिखाने वाले जो एक सूत्र होता है गणित का वो बता सूत्र बताते हैं और उस सूत्र से हल होने वाला एक दो तीन उदाहरण बता देते हैं और परीक्षा में जो बताए हैं अध्यापक ने एक दो उदाहरण उतने ही नहीं आएंगे लेकिन उस सूत्र से हल होने वाले उसके जैसे दूसरा कोई पूछा जाएगा जो वही सूत्र हल करेगा तो स्वयं घटाना पड़ता है ना ऐसे ही ये भी एक गणित है एक प्रकार से शास्त्र एक दो जो नियम है उन नियमों के उदाहरण आचार्य लोग बताते हैं बाकी स्वयं चिंतन करना पड़ता है उसको घटा नियमों का नियमों को घटाने के लिए तो चक्षुर मा, मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व रूपस्य से लक्षणम ये रूप का लक्षण हुआ इसमें भी चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व में मात्र पद यदि नहीं देते केवल चक्षु मात्र को हटा करके चक्षुर ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व रूप से लक्षण हम ये करते हैं। तो चक्षु रूप जो है चक्षुष ग्राह्य ही है उसमें चक्षुर चक्ष तो रहता और गुणत्व भी रहता और उनमें अतिव्याप्ति भी न होती जिनमें जिनमें अतिव्याप्ति को हटाने के लिए दोनों देना पड़ा उनमें तो मात्र पद जोड़ने की क्या जरूरत है एक आशंका हो सकती है कि नहीं तो आशंकाएं तो आनी चाहिए पढ़ने वाले को या पढ़ाने वाले को पढ़ाने वाला ही आशंका भी करे और उत्तर भी दें तो मात्र तो मात्रपद यदि नहीं देंगे चक्षुर ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य से लक्षणन मात्रपद के बिना बाकी सब रखेंगे मातृपद को मात्र हटा देंगे तो चक्ष ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व रूपस्य से ये करेंगे तो क्या दोष होगा तो कहते तब भी अतिव्याप्ति होगी, कहां होगी? है कहाँ अतिव्याप्ति होगी स्रोत्र में हा मात्र पद का प्रयोग नहीं करेंगे बाकी में किस में बाकी में ये दोनों धर्म रहेंगे जिसमें उसमें न जाएगा चक्षुर ग्राह्यत्व तो भी हो और गुणत्व तो भी हो केवल मात्र को ने हटा दिया तो चक्षुर चक्षुरग्राह्यत्व तो धर्म भी जिसमें रहेगा और गुणत्व तो भी धर्म रहेगा ऐसा रूप से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ है जिसमें चक्षुर चक्षुरग्राह्यत्व तो रहता हो और गुणत्व तो रहता हो तब तो अतिव्याप्ति हो जाएगी तो मात्र पद को जोड़ने की जरूरत होगी तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चक्ष ग्राह्य है और गुण भी है उसी में गुणत्व तो रहेगा ना गुण में ही तो रूप से अतिरिक्त ऐसा कोई एक आध गुण खोजना पड़ेगा जिसमें गुणत्व तो, चौबीस गुण में ही गुणत्व तो रहेगा गुण से अतिरिक्त आने की समीम तो रहेगा नहीं तो उन चौबीस गुणों में रूप से अतिरिक्त ऐसा कोई एकाध गुण है जो चक्षुर चक्षुरग्राह्य हो जो तेईस गुण बचे हैं रूप को छोड़कर के उन तेईस गुणों में से कोई ऐसा गुण है जो चक्षु से ग्राह्य है द्रव्य तो गुण थोड़ा ही है वो तो सामान्य नाम का पदार्थ है द्रव्य में रहने वाली जाति हैं गुण तो 24 गुण हैं ये जो बताएं रूप रस गंध स्पर्श इन 24 में से जो 23 रूप को छोड़ करके बाकी वे अलक्ष्य हैं उनमें लक्षण जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी तो इन 23 में से कौन सा गुण है जो चक्षुग्राह्य हो और गुण भी हो तो उसमें गुण होने से गुणत्व तो भी रहेगा चक्षुग्राह्य होने से चक्षग्राह तो भी रहेगा कितने गुण हैं संख्या चक्षु से ग्राह्य है कि नहीं अभी यहाँ आप कितने बैठे हैं स्वाध्याय के लिए ये चक्षुष आप में रहने वाली जो संख्या है इसका ज्ञान हो सकता है कि नहीं और संख्या गुण है कि नहीं चौबीस चोवी, चौबीस गुनों में एक संख्या को गुण माना है कि नहीं तो गुण है तो चक्ष ग्राह्य है हा, हा? संख्या चक्षुग्राह्य है ना ऐसे चक्षुर ग्राह्य है संख्या और संयोग अभी अलग अलग बैठे हैं दोनों बिल्कुल चिपक करके बैठेंगे संयुक्त तो हो जाएंगे तब भी आप दोनों का संयोग जो एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला करके चल रहे हैं तो दोनों के हाथ का संयोग भी चक्षु इंद्रिय से दिखता है कि नहीं दिखता तो चक्षु इंद्रिय ग्राह्य हुआ वो गुण भी है उसमें गुणत्व तो भी रहेगा चक्षुर्ग्राहव तो भी रहेगा ऐसे प्रभाविति का संयोग प्रभा यानी दान से आने वाला आने वाली जो रोशनी दीवाल पे पड़ी भीती यानि दीवाल तो प्रभा भीती संयोग तो तो दीवाल पे जो रोशन दान से आई हुई रोशनी पड़ी और वो एक विशेष प्रकाश पड़ता है ना वहाँ पर तो प्रकाश भी तेज है द्रव्य हैं और दीवाल भी पृथ्वी नाम का द्रव्य है प्रकाश हुआ तेज नाम का द्रव्य और दोनों का जो जहां वो रोशनी पड़ रही है वो उस दीवाल का और रोशनी का संयोग वो भी चक्षु से ग्राह्य है कि नहीं तो संख्या और संयोग ये हो गए चक्षुग्राह्य उनमें चक्षुग्राह्यत्व तो रहेगा और गुण होने से गुणत्व तो भी रहेगा लक्षण किया रूप का चक्षुग्राह्यत्व विशिष्ट तो गुणत्व रूप से अच्छा तो रूप में रह रहा है इसलिए लक्ष्य वृत्ति हुआ और अलक्ष्य है संख्या और संयोग अलक्ष्य है और उसमें रह रहा है ये लक्षण चक्ष ग्राहित्व विशिष्ट गुणत्व संख्या में भी रह रहा है और संयोग में भी रह रहा है इसलिए अतिव्याप्ति हो रही है अलक्ष्य में रहने के कारण इस अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए मात्र पद देना जरूरी है मातृपथ जोड़ देते हैं तो अर्थ निकलता है चक्षुर मात्र का मात्र व्यावर्तक होगा अन्य इंद्रियों का केवल चक्षु से ग्राह्य हो उस गुण को रूप कहते हैं तो संख्या और संयोग केवल चक्षु से ही ग्राह्य है ऐसा नहीं वह चक्षु से भी ग्राह्य है और से तो भी ग्राह्य है अंधे को भी संख्या का ज्ञान होता है भोजन के लिए बैठा है प्रज्ञा चक्षु उसके थाली में चार फूल के रखे हैं कि दो फूल के रखे हैं आँख से तो दिखेगा नहीं लेकिन हाथ से वो स्पर्श करके देखता है तो गिनता है तो दो फूल के हैं कि चार फूल के इसका ज्ञान हो जाता है दो लड्डू हैं कि तीन लड्डू हैं इसका ज्ञान हो जाता है उसको तो संख्या का ज्ञान तो इंद्रिय से भी हुआ ना उसके नेत्र तो है नहीं इसलिए चक्षु तो संख्या तो इंद्रिय से भी ग्राह्य हो गई चक संख्या ऐसे जो दो व्यक्ति आपस में संयुक्त तो होकर के बैठे हैं दोनों का संयोग है वो ऐसे ये करके स्पर्श करके देखेगा तो संयोग का ज्ञान उसे तो तो्रिय से भी होगा तो चक्षु से भी ग्राह्य है संख्या और संयोग और चक्षु के तरह तो इंद्रिय से भी ग्राह्य है इसलिए चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं कहा जाएगा वो चक्षुर ग्राह्य भी है और तो ग्राह्य भी है तो चक्षुर मात्र पद देने से अर्थ निकलेगा जो चक्षु से अतिरिक्त इंद्रिय से ग्राह्य न हो तो संयोग और संख्या तो चक्षु से अतिरिक्त तो इंद्रिय से भी ग्राह्य है ये कहने से विशेषण अंश उनमें नहीं रहेगा मात्र पद जोड़ेंगे तो और मात्र पद के बिना ये करते हैं तो विशेषण अंश भी है और विशेषण तो है ही है और मात्र पद जोड़ देते हैं तो विशेषण का अभाव है वहां पर उनमें चक्ष मात्र ग्राह्यत्व तो नहीं है संख्या और संयोग में गुणत्व तो है किंतु तोग इंद्रिय ग्राह्यत्व तो भी है और रूप का तो लक्षण है केवल चक्षु इंद्रिय ग्राही होना चाहिए और चक्ष इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व वो रहेगा केवल रूप में इस प्रकार मात्र पद देने से संख्या और संयोग में लक्षण का लक्षण नहीं रहने से अतिव्याप्ति नामक दोष से रहित ये लक्षण हो जाएगा निर्दोष लक्षण हो जाएगा ये रूप का लक्षण हुआ अब रूप के बताए जा रहे हैं अवान्तर भेद वो तो आकार का ज्ञान हुआ लेकिन इस रूप तो कहा जाता है वो पीला है कि नीला है या लाल है या सफ़ेद है ये यहाँ सात रूप बताए जा रहे हैं ना उसका ज्ञान बिना चक्षु इंद्रिय के नहीं होगा कोई कोई आजकल पट्टी बांध करके सामने वाले ने नीले कपड़े पहने हैं कि सफ़ेद कपड़े पहने हैं ये पूछते हैं और वो बताते हैं कि नीले हैं या पीले हैं जो पहने हैं वो बताते हैं ऐसे कुछ शोधि खाते हैं लोग लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ वो ये रहता है और भी हाँ वो ये कलर है लाल करके हाँ ऐसे कुछ दिखाते हैं उनके लिए ये कहा जाता है एक अलौकिक प्रत्यक्ष होता है जैसे ये लौकिक सन्निकर्ष हैं अभी आगे आएगा प्रत्यक्ष के लिए दो प्रकार का संबंध बनता है विषय का और इंद्रियों का एक लौकिक सन्निकर्ष अपने अपने विषय के साथ चक्षुरादि इंद्रियों का बनता है तो लौकिक सन्निकर्ष से ज्ञान रूप का केवल चक्षु से ही होगा और कुछ अलौकिक सन्निकर्ष से ज्ञान होता है वो अलौकिक सन्निकर्ष के लिए जरूरी होता है वो चित्त में कुछ शक्ति का अभिव्यक्त होना वो शक्ति जिसके चित्त में अभिव्यक्त हो गई है उस उसका अलौकिक सन्निकर्ष होता है और उस अलौकिक सन्निकर्ष से उसे ज्ञान होगा वो तो दूरवर्ती पदार्थ को भी प्रत्यक्ष के तरह देखते हैं हाँ वो ती, तीन प्रकार के सन्निकर्षों में वो भी आता है योग सन्निकर्ष आदि ये सब हम और स्रोत्र इंद्रिय में ज्ञान उसकी शक्ति आती है स्रोत्र इंद्रिय में इतनी शक्ति आती हैं जो नेत्र इंद्रिय की भी तो स्मरण शक्ति उनकी इतनी रहती है कि एक बार आपकी एक आवाज़ सुनी और 20 साल बाद फिर आप आए तो कहेंगे विजय प्रताप सिंह जी हैं ऐसा हो जाता है ये गंगेश्वरान जी एक संत तो हुए हाँ तो वो एक बार किसी की आवाज़ सुन लेते थे और परिचय हो जाता था नाम आदि से तो 10-20 साल बाद भी कोई वो व्यक्ति मिले और महाराज जी ओम नमो नारायण ना इतना ही कहें आइए नाम लेकर के कहते थे हाँ हाँ, हाँ। तो कहते हाँ ऐसा होता है उत्तरकाशी में एक महात्मा रहते थे उज्जैली के तरफ से आते थे पंजाब सिंध अन्न क्षेत्र में प्रज्ञा चौक से थे लेकिन उनको पूछते थे अभी कहाँ आए अभी कहाँ आए तो सब बता देते थे कि अभी ये आश्रम पार कर दिया इसके बाद यहाँ आ रहे हैं इस चौराहे है प्याए यहाँ से इतना दूर वो अन्न क्षेत्र है इस साइड में विश्वनाथ मंदिर है इस साइड में ये पंडित जी का मकान है वो सब कैसे तो कहते थे कि आपको कैसे ज्ञान होता है तो कहते हैं हम जब चलते हैं तो आंख तो है नहीं गंगा जी की आवाज़ सुनते हैं जल बहता है ना तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से पंजाब सिंध अन्न क्षेत्र तक गंगा जी की ध्वनि एक ही नहीं है हर पॉइंट पर अलग अलग अलग अलग ध्वनि है और उस ध्वनि को मैं पहचानता हूँ कि कहाँ बदल गई ध्वनि तो मान लेता हूं कि अब यह पॉइंट छूट गया इस पॉइंट पर पहुंचा अब यह पॉइंट है ऐसा वो बताते थे तो ऐसा होता है जो इंद्रिय काम नहीं करता उस इंद्रिय की का कार्य कोई तो इंद्रिय से लेता है कोई स्रोत्र इंद्रिय से लेता है